नारायण नारायण आज का विषय है सदगुरु का कर्तव्य सदगुरु का कर्तव्य क्या है आईने पर धूल जमी होती है सदगुरु उसे साफ करने को कहते हैं सदगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं हमसे भूल कहाँ होती है यह सदगुरु बताते हैं सपने में तालाब में गिर गया इसलिए चीखने लगा जगते ही चिल्लाना बंद हुआ सदगुरु हमें जगाते हैं मुझे अब करने को कुछ नहीं बचा यह जिसे समझ गया उसमें सचमुच सदगुरु किया ऐसा मानो कोई सुखी गृहस्थ जब कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो वास्तविकता यह होती है कि वह सुखी नहीं होता जब तक मन में चिंता का चक्र घूमता है तब तक वह गृहस्थ सुखी है ऐसा नहीं कहा जा सकता शिष्य की भावनाएं गुरु को गुरुपद देती हैं जो सदगुरु की शरण जाता है उसका उत्तरदायित्व सदगुरु स्वीकार करता है जिसकी दृष्टि राम रूप हो गई हो वह गुरु जो पद निरंतर बना रहता है उसे गुरु पद समझें सच पूछो तो सदगुरु मूर्तिमान नाम ही होते हैं गुरु की आज्ञा का हु बहु पालन करना ही सच्चा साधन है संत किसी को भी हमेशा के लिए देह से प्राप्त नहीं होते संतों संतों को को भगवान की की जो लगन लगती है, है। है, वह महत्वपूर्ण होती होती अनेक लोगों की संतों से भेंट किंतु का महत्व ना समझने के कारण बहुतों को उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता हमारे जो कर्तव्य निश्चित हैं, वे हम बराबर करते रहें। व्यापार अल्प प्रमाण में किया जाए तो वह आगे बढ़ता है वैसे ही कर्तव्य करते रहने से फल की आशा अपने आप छूट जाती है मान लो कि आपके पास रथ है लेकिन उसे चलाने के लिए सारथी नहीं होगा तो उसे चलाना मुश्किल है केवल गाड़ी मेरी है इसलिए मालिक भी उसे चला नहीं पाएगा मामूली बैलगाड़ी भी नहीं चला पाएगा मनुष्य अपने देह अपने मन से चलाता है और गडे में गिरता है सदगुरु गाड़ीवान का काम करते हैं और अपनी देह रूपी गाड़ी को सही रास्ते पर ले जाते हैं हम हमेशा भगवान के अनुसंधान में लीन रहें और गाड़ीवान पर विश्वास रखकर निर्भय हो जाएं। फिर किसी भी बात का धोखा नहीं होगा अपने भाग्य में जितना मिलने वाला है उतना ही मिलेगा ऐसी वृत्ति बनेगी तो हमारा लोभ कम होगा मन की ऐसी वृत्ति हो तब हमें लगने लगेगा कि जो भी घट रहा है वह भगवान की इच्छा से घट रहा है ऐसी जब भावना हो तो संतोष अपने आप आता रहेगा पर यह सब तब होगा जब हमारा अंतकरण शुद्ध होगा अंतकरण की शुद्धता ही इसकी नींव है नारायण नारायण